यह शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुत है भारत की लोक कथाएं श्रृंखला के अंतर्गत कुमाऊं की एक लोक कथा काठ का घोड़ा गढ़ चंपावत के राजा की थीं सात रानियां सातों रानियों के कोई संतान नहीं थी इससे राजा सातों रानियां और प्रजा सभी बड़े दुखी रहते थे एक दिन सबसे छोटी रानी का बेटा हुआ राजा गए थे शिकार खेलने महल में सातों रानियां ही थीं बड़ी छह रानियों को छोटी रानी से जलन होने लगी उन्होंने एक योजना बनाकर छोटी रानी के बच्चे को एक पिटारी में बंद करके नदी में बहा दिया जब छोटी रानी ने अपना बच्चा देखने को मांगा तो हाय री बहनी तेरी तो किस्मत ही फूट गई हां बड़ा बुरा हुआ तो क्या मेरा बच्चा हूं तेरा बच्चा ओ मुझे मेरा बच्चा दिखाओ बहनी बच्चा ना देख नहीं तो तुझे बहुत दुख होगा नहीं मुझे मेरा बच्चा दिखाओ जैसा भी हो मुझे दे दो मेरा बच्चा मुझे दे दो शहर भर में चर्चा फैल गई कि छोटी रानी ने पत्थर को जन्म दिया है लोग कहने लगे कि यह बहुत अशुभ है अब गढ़ चंपावत के बुरे दिन आ गए जब राजा शिकार से लौटे तो उन्हें भी खबर मिली वे बहुत दुखी हुए लेकिन क्या करते वो इसे अपना दुर्भाग्य मानकर चुप रह गए छोटी रानी भगवान की प्रार्थना करती दिन गुजारने लगी दुष्टा बड़ी रानियों की बनाई वो छोटी रानी का खूब मजाक उड़ाया करती उधर टोकरी में बहता बच्चा एक मछुआरे को मिला अरे ये क्या है नदी में बहता आ रहा है ओह ये तो एक टोकरी है देखो क्या है इसमें हे भैरवनाथ अरे दे दे चुप हो जा चुप हो जा बच्चे आ, हा, हा, हा, हा, हा। मेरी आंखें चकरा गई हैं क्या मैं सपना देख रहा हूं अरे छोटा सा बच्चा लगता है किसने मारने के लिए फेंका है इसे नदी ने कौन पत्थर दिल होगा अरे आंख देखो तो चांद सूरज सी किसने फेंका होगा इसे प्यारे बच्चे को आ मचेरन देखेगी तो खुश हो जाएगी घर इसे ar e chand e s cure t i a r e l la dhup o kahan se a ae gay e mure e la bale chand e s cure t i a r e अरे कहां से आए गए मोरे निराबाल गोपाल भगवान अजी हाय ठेका टोकरी में हाय हमारी वो तो बच्चा है कहां से लाए अरे नदी मैया ने दान दिया है हमें सब कुछ दिया नदी ने एक बच्चा नहीं दिया था सब दे दिया और क्या अरे ये नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं भी तो हम देंगे क्यों और क्या तो हमारा है हमें मिला तो हमारा ही हुआ और इस राजा का बेटा मछेरे के घर पले लगा मछुआरा और मछेरिन उसे खूब प्यार से पालते बच्चा बड़ा ही होनहार था मछेरे ने अपने लाडले को लकड़ी का घोड़ा बनाकर दे दिया बच्चा अपने काठ के घोड़े पर बैठकर एक डंडी हाथ में ले लेता और कहता हूँ राजा ये मेरा घोड़ा और ये मेरी तलवाई शबाज रे राजा मेरा संदा राजा बनेगा किसी की नज़र ना लगी इस तरह से दिन बीटने लगे एक दिन बालत ने गाउ में अपने एक मित्र की जन्म दिन की पूजा देखी तो वो मचल गया। मामा, तू मेरा जन्मदिन क्यों नहीं पूछती हाय री कैसे पूछूं मुझे तो ते तेरे जन्म की तारीख बारी कुछ याद नहीं है नहीं मां जरूर याद होगी बताना मैं कब पैदा हुआ था अरे हां जिस दिन छोटी रानी ने पत्थर को जन्म दिया था उसी दिन तू पैदा हुआ था क्या छोटी रानी ने सजीव पत्थर को जन्म दिया था और क्या सारा चंपावत जानता है यह बात ऐसा कैसे हो सकता है अरे बेटा राजा जी महाराजाओं की यहां क्या होता है कैसे होता है हम गरीब क्या जानें यह कहानी सुनकर बच्चा सोच में पड़ गया और फिर एक दिन उसने अपना काठ का घोड़ा और तलवार लिए और गढ़ चंपावत चल दिया वो सीधा राजमहल के पनघट पर पहुंचा जहां रानियां पानी भरने आई थी हाटो हाटो पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा ये बहुत दूर से आ रहा है बहुत प्यास लगी है क्या अरे देखो रे देखो इस तुरमा को काठ के घोड़े पर बैठकर काठ की तलवार चलाएगा क्यों रे कभी काठ का घोड़ा भी पानी पीता है कभी रानियां भी पत्थर को जल देती हैं अगर रानी पत्थर को जल दे सकती है लोक काठ का घोड़ा भी पानी पी सकता है हे बच्चे की बात सुनकर दुष्ट रानियां सन्न रह गईं वे झटपट महल में गईं और राजा से बोली राजा जी राजा जी पनघट पर एक बदतमीज लड़का आया है उसने हमारा बहुत अपमान किया हां। हां हम हां महाराज वो हमसे बड़े बदतमीजी से बोला आप उसे सजा दें हां सिपाहियों जाओ उस लड़के को पकड़ कर लाओ और फिर राजा ने मछेरे के बेटे से पूछताछ की हम क्यों बच्चे तुम रानियों से क्यों बदतमीजी से बोले महाराज मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि पहले मेरे घोड़े को पानी पीने दो <laughs> नादान बच्चे कभी काठ का घोड़ा भी पानी पीता है क्यों नहीं महाराज अगर रानी पत्थर को जान दे सकती है तो काट का घोड़ा भी पानी पी सकता है तो, तो, तो, तुम तुम तुम किसके बच्चे हो मेरे पिताजी मछली पकड़ते हैं राजा ने मछेरे को बुलवाकर पूछताज की तो यह रहस्य खुल गया कि यह तो सबसे छोटी रानी का बेटा है दुष्ट रानियों ने भी सारी बात सच-सच बता दी राजा ने मछेरे और मछेरिन को भी महल में रहने को बुला लिया और बड़ी रानियों को देश निकाला दे दिया राजा रानी राजकुमार मछेरिन और मछेरा उसके बाद बड़े सुख से रहे बाद में यह बालक गोल देवता के नाम से पूजा जाने लगा गोल आज भी कुमाऊं के ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े प्रतिपादी देखता है काठ का घोड़ा अध्याय सुन रहे थे कुमाऊ की यह लोक कथा इसका नाट्य रूपांतर किया मधु जोशी ने भाग लेने वाले कलाकार वीना होरा गीता वर्मा जया मेहता नीलिमा अरोड़ा अर्चना प्रभाकर सुरेंद्र सेठी सोमनाथ नगर और सुषमा कौशिक ध्वन्यांकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग वंदना निगम निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉ एलजी सुमित्रा